ने पड़ा कि उस समय से यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहा है कि यरूशलेम जाना है कहा जाना है ध्यान सुन रहे कितने लोग सुन रहे हैं कितने लोग नहीं सुन रहे हैं <laughs> यीशु मसीह शिष्यों से कह रहा है यरूशलेम जाना है और पूर्णियों पूर्व महाराजकों और, और शास्त्रियों के हाथ से शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठा यशु मसीह कह रहा है कि पुर्णियों बुजुर्गों एल्डर्स महायाजिकों और व्यवस्था के शास्त्री ज्ञानी लोगों से क्या करेगा ये नहीं कह रहा ठाकू लोग मुझे माने कह रहा गया आतंकवादी लोग हम उस पर हमला करेंगे के कहा गया यीशु मसीह आतंकवादियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है यीशु मसीह को डागरों से कोई प्रॉब्लम नहीं पापियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है यीशु मसीह का विरोध करने वाले कौन है धर्मी लोग कौन है भाई बोलिए धर्मी जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार और आज भी जो यीशु मसीह का विरोध करते वही है जो अपने आप को क्या बोलते हैं? धर्म यदि कोई पापी है अपने आप को जानता कि मैं पापी हूं तो पाप को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे छप सकता है लेकिन यदि कोई सोचता है कि मैं धर्मी हूँ मैं बाइबल जानता हूँ अरे मैं तो सभी धर्मों को पढ़ा हूँ मैं सब मार्ग जानता हूँ यीशु मसीह ने कहा ये लोग मुझे सताएंगे क्रूस पर चढ़ाएंगे पत्र मसीह को साइड में ले जाता है बोलता क्या बोलता है प्रभु क्यूंकि थोड़ा देर पहले यीशु मसीह ने बोला ना जिसे डायरेक्ट रेवल्यूशन ऊपर से मिल रहा है इसलिए अब उसमें क्या आ गया क्या आ गया आप गुरु को ही समझा रहा है चीना क्या गुरु को ही एबीसीडी सिखा रहा है बोलता प्रभु क्या बात बोलता है आ? तेरे साल के सब होने वाला मुझको डायरेक्ट डिमोनेशन मिला है मैं प्रोमेश्वर का प्रॉफिट हूं तेरह हजार के तक होने वाला नहीं है देखिए कितना जल्दी घमंड आदमी को पकड़ लेता है एक दो तो बार सक्सेस हो गया एक दो तो दुष्हात्माएं निकल गई एक दो तो बीमार चंगे हो गए तो क्या मैं पॉजिटिव से बढ़कर विश्वासी पादरी को समझाना शुरू कर देता है होता है कि नहीं बहुत बुरी बात एक तो प्रचार मिल गया अच्छा हो गया पत्रस के जीवन में समस्या आ गई और यीशु मसीह को उसे डांटना पड़ा साढ़े तीन साल ट्रेनिंग देने के बाद यीशु मसीह को कहना पड़ा पदरस से शैतान मेरे पीछे खोले क्योंकि तुम मनुष्यों की बातों की सुधी लेता है ईश्वर की बातों की सुधी नहीं लेता है और फिर कहता है यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता है तो अपने आप का हम देखेंगे चार प्रकार के लोग जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते पहला प्रकार का आदमी पहला प्रकार का व्यक्ति आदमी और स्त्री जो भी है पहले प्रकार का व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता है वह है श्रीमान अभिमानी क्या है बोले पीछे श्रीमान अभिमानी श्रीमती अभिमानी अभिमानी व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता है वो कोशिश भी करेगा यीशु मसीह के पीछे चलने का चल नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर क्या भरा हुआ है अभिमान भरा हुआ है अहम भरा हुआ है हम देखते हैं कि दो व्यक्ति यीशु मसीह ने कहा दो व्यक्ति मंदिर में गए थे प्रार्थना करने के लिए क्या करने के लिए प्रार्थना करने, करने के लिए गए एक व्यक्ति प्रार्थना कर नहीं पाया क्यों उसके पास टाइम नहीं था क्या नहीं था प्रार्थना करने का टाइम ही नहीं था उसका नाम था परीसी और खड़ा होकर मंदिर में जाता है कहता है प्रभु देख मुझे भाई कितना घर भी मैं उसके समान पापी नहीं हूं मैं चशमांस देता हूं मैं प्रार्थना करता हूं मैं उपवास देश में कितना अच्छा हूं वो तो अपने ही उंगलियां मिठू बन रहा था इस कारण से क्या भाई यीशु मसीह के पीछे प्रार्थना ही नहीं कर सकता क्योंकि हमेशा परमेश्वर के पास आता प्रभु मैं कितना अच्छा हूं देख मैं कितना अच्छा हूं अच्छा अभिमान लेकिन यीशु मसीह कहता है एक चुनी लेने वाला पापी मंदिर से दूर द्वार के अंदर भी घुसना नहीं जाता बाहर खड़ा होकर छाती पीटकर कहता प्रभु मैं पापी हूं मुझ पर दया कर और ब्रह्मेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी ठहराया गया यह व्यक्ति नहीं वो व्यक्ति धर्मी ठहराया गया जिसने अपने आप को नम्र किया जिसने अपने आप को नम्र किया ईशुष खुलकर फल से अभिमानियों से कहा क्या कहा है उस सौ चौवालीस वक्त जॉन 5:24 तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदत जो अधिक परमेश्वर की ओर से है हा नहीं चाहते जो आदर परमेश्वर से आता वो आदर नहीं चाहते इसी प्रकार विश्वास कर सकते हो तुम कैसे मुझ पर विश्वास करोगे कई लोगों को विश्वास का प्रॉब्लम होता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते क्यों क्यों क्योंकि अधिमान है चाहते व्यक्ति उसका सम्मान करें एक बार एक जगह में हम लोग ये थे प्रार्थना ये कुछ 21 लोग ने पवित्र आत्मा का भक्तिश्वर तुरंत प्राप्त किया लेकिन जो पुराने लोग थे वो मुंह भी चलाना नहीं चाहते मुंह भी नहीं खुल रहा डर लग रहा कोई देखेगा मैं अगले भाषा में बोल रहा हूं तो क्या बोलेगा शर्म लग रहा। ये कैसा प्रकार का शर्म? एक ऐसा प्रकार का शरम रहता है जो पाप के कारण होता है मैंने पाप किया तो मुझे शर्म लग रही मैं परमेश्वर को मुंह कैसे दिखाऊंगा लेकिन एक ऐसा प्रकार का शर्म है जो अभिमान से आता है अरे मैं तो बड़ा आदमी हूं मैं छोटा काम कैसे करूंगा मैं क्या हूं रियायी हूं फलीसी लोगों के बारे में यीशु मसीह ने कहा हमेशा ऊंचा ऊंचा स्थान को तो ढूंढते थे कहा ऊपर में स्थान वीआईपी स्थान मिल जाए ऋषु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा वीआईपी स्थान मत ढूंढो, लेकिन जाकर कोई निमंत्रण देगा तो नीचे बैठ जाओ ताकि कोई आकर तुम्हें आदर के साथ तुम जो एक दूसरे के सम्मान चाहते हो और जो परमेश्वर का सम्मान है उसे नहीं चाहते तुम कैसे बातों पर विश्वास कर पाओगे अर्थात यदि कोई व्यक्ति सम्मान के पीछे भागता, भागता है, भागता भागता है। खोँ, खोँ। अपने अभिमान को खिलाता है अपने आप को उठाता है अपने आप को शून्य नहीं करता तो यीशु मसीह पर वो विश्वास और विश्वास नहीं करेगा तो वो यीशु मसीह का चेला सुधरा है ना यीशु मसीह का चेला बन नहीं सकता क्योंकि चेला बनने का मतलब है सीखना शिष्य का मतलब क्या है शिष्य का मतलब वो जो गुरु से गुरु से सीखता है जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है गुरु से शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा जब सोचता है कि वो सब कुछ जानता है बादल में लिखा गया है या तो चौथा अध्याय में कि परमेश्वर अभिमानियों का अहंकारियों का घमंडियों का सामना करता है भैया परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है लेकिन जो तीन है नम्र है उन पर अनुग्रह खबर अनुग्रह की आवश्यकता है क्योंकि हम कुछ नहीं है परमेश्वर अनुग्रह देना चाहता है लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि अभिमान को क्या करना अभिमानी कोई है तो आज बदल जाए नीति वचन तेरह अध्याय दसवा पद पड़ेंगे नीति वचन तेरह दस झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं झगड़े रगड़े कहा झगड़ा रगड़ा देख हो ना कभी देखते हो कोई रगड़ा झगड़ा कर रहा है झगड़ा कर रहा है कहीं भी चाहे टेंट के भीतर हो या टेंट के बाहर हो या रेलवे स्टेशन में हो या ट्रेन के अंदर चल मेरी जगह से उठ जानता नहीं मैं कौन मैं दिखा दूंगा रगड़े झगड़े सब कहा से उत्पन्न होते हैं अहंकार से उत्पन्न होते हैं और दैवीय दैवीय बुद्धि का प्रमाण बाइबल में दिया गया है याकूब तो तीसरा अध्याय तेरवा पद से हम पढ़ेंगे तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चालचल से उस नम्रता और नम्रता सही प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है ज्ञान से क्या उत्पन्न होता है इसने कहा जाता जितना ज्यादा पढ़ते जाता है उतना वो जाता है जितना ज्यादा बुद्धि मिलता है उतना ज्यादा लादमी क्या होता है नम्र लेकिन थोड़ा ज्ञान रहता तो क्या होता है नॉलेज पक्ष सब थोड़ा सा ज्ञान से क्या होता है आदमी भूल जाता है क्या हो जाता है अरे मैं जानता हूं शैतान भी कहता था मैं जानता हूं अहम का बीज वही है स्वर्ग में का लूसीफर ने सोचा मैं और परमेश्वर में कोई फर्क है क्या मैं भी दू मैं तो दू मैं कितना अच्छा गाना गाता हूं मैं कितना सुंदर हूं मैं ये हूं मैं वो हूं अब मैं भी सिंहासन को स्थापित करूंगा घबन के कारण क्या उसका पतन मैं सब कुछ जानता हूं मैं सबसे अच्छा हूं सबसे बेहतर हूं मुझसे बढ़कर कोई भी, नहीं एक शेर बोलते सुनो बच्चों सुनो एक शेर बोलते बाहर निकला अपने बिल से बिल नहीं, सॉरी गुफा से गुफा से बाहर निकला और एक लोमड़ी को पकड़ लिया क्या किया लोमड़ी को पकड़ के बोला बता जंगल का राजा कौन है लोमड़ी डर गया बोला आप ही हो भाई आप ही हो आप ही जंगल के राजा और महाराज खुश हो गया वेरी गुड बोला थोड़ा दूर निकला एक खरगोश को पकड़ा हुआ बंद जंगल का राजा कौन है खरगोश बोला आप हूं आप ही हो वेरी गुड मैं हूं और आगे बढ़ा तो देखा कि एक एक हाथी सामने से आ रहा है क्या आ रहा है हाथी सामने से सा आ रहा है हाथी जंगल का राजा कौन है हाथी ने उसको पकड़ा सूंड में घुमाया और दूर खुमाया शेर खड़ा हुआ थोड़ा छटकाया झाड़ा हुआ था मुझे मालूम नहीं जंगल का राजा कौन है तो चुपचाप निकलना चाहिए सर्कस दिखाने की क्या जरूरत है कई लोगों का जीवन ऐसा ही है शैतान भी ऐसा ही है वो नहीं मानता कि परमेश्वर राजा है वो सोचता कि वो खुद ही। राजा हम किससे हम किससे कम सबसे बढ़कर मैं हूं आयाम आयाम आयाम आया बोलने का अधिकार केवल परमेश्वर को मनुष्य को नहीं है आई एम नथिंग परमेश्वर के नजरों में जो वो परमेश्वर आइडेंटिटी देता है वही आइडेंटिटी मेरा है लेकिन अपना आइडेंटिटी खड़ा करने की कोशिश करोगे मैं बलाना ये हूं मैं मलाना वो हूं तो मिट्टी में मिल जाओगे मनुष्य मिट्टी से निकला मिट्टी में ही मिल जाएगा परमेश्वर जो पहचान लेता है उसे पकड़ के रखे अपने आप को नम्र करें या तीसरा तीसरा हमने देखा है उसको आगे पढ़े तो आप देखेंगे कि दैवीय बुद्धि है संसार में चार प्रकार की बुद्धि है एक शैतानी बुद्धि है एक सांसारिक बुद्धि है एक शारीरिक बुद्धि है और एक दैवीय बुद्धि है और दैवीय बुद्धि में हम देखते कि नम्रता जुड़ा हुआ क्या है ज्ञान से नम्रता उत्पन्न होता है और परमेश्वर का वचन कहता है याकूब उसका चौथा अध्याय उसका दसवा पर्व है ध्यान से सुने आप याकूब चार दस प्रभु के सामने दीन बनो प्रभु के सामने दीन बनो हो वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा वो तुम्हें क्या बनाएगा शिरोमी बनाएगा परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना चाहता है लेकिन परमेश्वर यदि आपको बनाना चाहे तो अपना बनना बंद करें परमेश्वर को अनुमति देकर वो आपको बनाए अपने आप को उसके सामने हमें क्या करना है नम्र करना है, है। अभिमान को हटाए एक जवान लड़का एक गुरु के पास गया बोला गुरु जी बताइए स्वर्ग क्या है और पृथ्वी सॉरी नरक क्या है स्वर्ग क्या है और नरक गुरु ने बोला तुझ जैसे तुझ जैसे रोड में ठिठा को मैं क्या बताऊंगा स्वर्ग क्या है क्या है क्या समझ में आएगा तो जवान लड़के का खून उबल गया उसके पास तलवार था तलवार निकाला और खुद पढ़ा गुरु के ऊपर बोला जानता नहीं है मैं काम हूं अभी काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा गुरु ने बोला यही मेरा क्या है डर गया तलवार फेंक गया झुक गया गुरु को प्रणाम किया बोला मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो गुरु ने कहा यही स्वर्ग हैसीह <laughs> तो के पीछे चल सकते हैं अभिमानी अपने आप का इनकार नहीं कर सकता इसलिए नहीं चल सकता हम जल्दी देखेंगे पहला प्रकार का आदमी कौन है जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता अभिमानी कौन अभिमान दूसरा व्यक्ति को देखते हैं श्रीमान विरोधी क्या है विरोधी बलवा करने वाला विरोध करने वाला यदि कुछ भी अच्छा काम होता है तो क्या करता है विरोध करता है हमेशा उसका दिल किससे भरा हुआ है विरोध की बातों से चर्च में कोई अच्छी बातें हो रही तो क्या करता है विरोध करता है सामने भी विरोध करता पीठ पीछे जाकर अरे इन तो करने नहीं आता को ऐसा करना चाहिए अरे लोग ऐसा करना चाहिए मैं रहता तो मैं ऐसा अक्ष के समान पिताजी के पीठ के पीछे क्या कर रहा है बलवा कर रहा क्या कर रहा है बलवा कर रहा है कर। राजा दाऊद अरे उसको तो शासन करने नहीं आता राजा दाऊद क्या करेगा मैं राजा राजा तो तुम लोग का कोई भी प्रॉब्लम उस समय भी पॉलिटिक्स था आज भी है एक नेता आता बोलता मैं रहता तो रोड बना दूंगा मैं रहता तो ये कर दूंगा मैं रहूंगा तो वो कर दूंगा और चर्च में भी मैं रहता तो वो कर दूंगा मैं रहूंगा तो ये कर दूंगा अरे इन लोग को बनता नहीं है हम लोग को चार्ज देते नहीं विरोध की बात है सामने पीछे हर जगह विरोध की बात है यशु मसीह ने कहा दो या तीन जहां मेरे नाम से कथरी होंगे उनके बीच में बोलिए सड़क में बातों को बांध सकते पृथ्वी पर बातों को बांध सकते लेकिन गड़बड़ की बात यह है कि जहां दो या तीन इकट्ठे होते आजकल वहां पर काना फूसी और इधर उधर की बात इसलिए परमेश्वर का काम नहीं होता विरोध की बात देखिए यहूदा उसका अठारवा पद और उन्नीसवा पद यहूदा की पदरी एक ही अध्याय है अठारह पद और उन्नीसवा पद प्रकाशित जी से पहले है। अठारह वे तुमसे कहा करते थे तुमसे कहा करते थे दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे अंत के दिनों में ठट्टा करने वाले होंगे जो अपने अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे अपने अभक्ति के अनुसार चलेंगे आगे ये वे हैं हाँ। जो फूट डालते हैं क्या डालते हैं विरोध करने की आत्मा फूट डालते यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते क्योंकि क्यों जो भी कहेगा तो कहेंगे क्या विरोध विरोध करने का आत्मा है इस कारण से जो परमेश्वर जाता है वो बातें उनके जीवन में पूरा नहीं हो सकता इन लोगों को देखो, ये क्या करते फूल में डालते हैं आगे बढ़े ये शारीरिक लोग हैं ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं जिनमें आत्मा वचन कहता है कि यीशु मसीह के पीछे चल रहा है तो आत्मा की अगुवाई में स्पिरिट like आत्मा के अगुवाई में चलना रहा ईश्वर सिंह के पीछे ऐसे चला जाता है वचन के द्वारा आत्मा अगुवाई करता है जैसे उसके पीछे लेकिन पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में काम नहीं करता है ऐसे लोगों विरोधी आत्मा रखने वाले लोगों दसवा पद और ग्यारहवा पद पड़े यूदा का पर ये लोग हिन हाँ, बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं जिन बातों को जानते ही नहीं है उसके बारे में क्या करते है? कहते हैं बुरा भला कहते हैं विरोधी आत्मा जिन बातों को जानते नहीं उसी के बारे में बुरा भला कहते आगे और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं हाँ उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं नष्ट करते हैं। आगे उन हाय उन पर हाय बोले आप सब बोले उन पर हा किन पर किन पर जो विरोधी आत्मा जो ठटका करता है जो विरोध करता है बिना जाने होने परमेश्वर के काम में बाधा डालते हैं परमेश्वर के काम को होने नहीं देते रुकावट बनते भूख डालते हैं ये लोगों के बारे में बता रहा है इन पर हाए आगे बढ़े क्योंकि वे कैन की चाल चले कैन किसी चाल चले नफरत की चाल आगे और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो जाए बिलाम के समान पैसे के पीछे भागे आगे ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में चित्री हुई चट्टान से लिखे हैं, और बेहतर अपने ही पेट भरने वाले रख हैं कोरा के बारे में मिली है और कोरे के समान विरोध करके नष्ट हुई है कोरा के समान विरोध करके आ, भिलान के लालच से भागे और कोरा अब कोरा कौन है मैं आपको समझाऊंगा कोरा के समान क्या करके क्या करके विरोध करके नष्ट कर विरोध करने की आत्मा बड़ा खतरनाक है क्योंकि कुछ में इंस्टिट के रूप में अंदर में कुछ भी करो तो पहले मैं नहीं हो सकता है? और ये कोरा कौन था हम देखें यदि आप गिनती के पुस्तक उसका सोलह अध्याय देखें तो कोरा के बारे में देखते मैं चाहता हूं कि हम इसे पढ़ें ताकि जो शब्द उसने इस्तेमाल किया है हम उस शब्द को ही जाने कि ये कोरा कैसा आदमी था गिनती सोलह उसका पहला पद से पढ़े उसका तीसरा पद था हाँ। का परपोता, होता कहा का, हाँ का हाँ। और इस हाँ का पुत्र था ध्यान से सुने साहब वह यदि आप दातान और अभिला और हाँ। पहले के पुत्र और इन तीनों हाँ। रुमेलियों से मिलकर बनने भी ढाई सौ प्रधान जो सहास और नामी थे उनको संग लिया अच्छा लीडरशिप है बहुत अच्छा लीडरशिप है अच्छा लीडरशिप का गुण होने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का आशीष आप में है दुनिया का एक सबसे अच्छा लीडर कौन है जानते हैं दुनिया का सबसे अच्छा लीडर युष मसीह को छोड़कर दुनिया का सबसे अच्छा लीडर कौन है जानते हैं शैतान उसके पास बहुत मौलो ही है, है दुनिया के मेजोरिटी लोग किसके पीछे जा रहे हैं मालूम है किसके लीडरशिप में है शैतान के लीडरशिप में बहुत अच्छा लीडर है जो बोलता उसको हंड्रेड लोग करते हैं बहुत अच्छा लीडर लेकिन परमेश्वर की इच्छा से क्या है तू नरकीय जीवन अच्छा लीडरशिप गुण का मतलब यह है कि आप सक्सेसफुल है लेकिन आगे हम पढ़ते ये लीडरशिप करना क्या करने के लिए विरोध करने की क्या आगे बढ़े हम और वे मूसा और हारुण के विरुद्ध उठ खड़े हुए उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे उनसे कहने लगे उन तुमने बहुत किया यार बहुत क्या पाटिल साहब बहुत आपने बहुत किया आगे अब हाँ। बस करो अब बस करो क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है हो सारी मंडली का हर एक व्यक्ति क्या है पवित्र है तुम कौन से तुम हो आगे बढ़े और यहोवा उनके मध्य में रहता है हो यहोवा उनके मध्य में रहता है आगे इसलिए तुम ये हो आपकी मंडली में हाँ ऊंचे पद वाले क्यों मेरे बैठे हो ऊंचे पद वाले क्यों देखो विरोधी आत्मा कैसे काम कहा लगता लॉजिकल लगता कैसा है बहुत लॉजिकल लगता है लगता है बड़ा तार्किक और कई गली से आ देखते कोई लीडरशिप रहता ही नहीं है। जिसका मन मर्जी वैसा करते रहते ऐसा होना नहीं चाहिए ईश्व मसी ने नियुक्त किया मूसा को नियुक्त किया हारून को नियुक्त किया लेकिन कोरा क्या कर करा अपना लीडरशिप स्थापित करने की कोशिश कर रहा था अपने आप को ऊंची पदरी पर क्यों डालते हो पादरी साहब हम भी तो पवित्र हैं हम भी तो जानते हैं बाइबल को पत्रस के जीवन में भी यही आत्मा काम कर रही थी कर रही थी नहीं? पादरी प्रभु यीशु क्या बात करता है मैं पवित्र आत्मा बातें करता है तेरे साथ में होने वाला हो नहीं है क्रूस को छोड़ना क्रूस हम तो, तो, राज तो, राज नहीं। नहीं। राज तो राज करेंगे क्या करेंगे राज करेंगे ये तुमने बोला ना चट्टान पर क्या बनाएगा चर्च बनाएगा क्या बनाएगा चर्च बनाएगा और तुने कहा ना दो के पाटल क्रूस उसने क्या बात करता है जिसमें आके विरोध करने की आत्मा क्या यशु मसीह को तो सिखाने की कोशिश कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और उसे ठीक कर दिया जब तक अपने आप का इनकार नहीं करोगे और खूस नहीं उठाओगे मेरे पीछे नहीं हो सकते यीशु मसीह के पीछे चलना है तो अपने आप को सम्पूर्ण रीति से समर्पित करना है हमने दूसरे प्रकार के व्यक्ति को देखा है पहला प्रकार का व्यक्ति अभिमानी दूसरा प्रकार का व्यक्ति को है विरोधी। विरोधी। विरोधी ही आत्मा रखने वाला प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता यीशु मसीह जो कुछ कहता है जो शब्द कहता है जो बातें कहता है उसे मानना है तभी हम उसके पीछे चल सकते हैं तीसरे प्रकार के व्यक्ति हम देखेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग है तीसरा प्रकार का व्यक्ति बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने अभिमानी को देखा हमने विरोधी को भी देखा अब ये तीसरा प्रकार का व्यक्ति भी आप आश्चर्य करेंगे वो अपने आप से भरा हुआ से भरा हुआ है जानते वो कौन है श्रीमान दुखी मन कौन है श्रीमान दुखी मन अरे मैं क्या हूं मेरा दुनिया में कोई भी नहीं मैं तो मकड़ी हुई मैं तो ढूंढ दुखी मन क्या है दुखी मन सेल्फ पिटी ये भी अपने आप से भरा अपने ढूंढ के पीछे मैं मैं मैं मेरा कोई नहीं है सब लोग मुझको गिराते हैं मुझको बढ़ने नहीं देते क्या करने नहीं देते आजकल बहुत बड़ा कंप्लेंट है बहुत लोगों के मुंह से सुना कोई मुझे बढ़ने इंडिया में तो कोई हमें बढ़ने लोग दबा के रखने की कोशिश करते हैं ये इंडिया में ऐसा ही होता है ऐसा शैतानी बातें हैं कौन सी बातें हैं ये परमेश्वर से नहीं है क्योंकि बाइबल में लिखा प्रमोशन कम फ्रॉम द लॉर है अरे मेरा बॉस मुझे दबाता है, है? मेरे दोस्त मुझे दबाते हैं मेरा कोई नहीं है तू ठीक मान ली यशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता ध्यान से सुने गंभीर बात है जो बातें परमेश्वर के वचन आपके बारे में नहीं बोलता वो बातें आप यदि कहते हैं तो आप झूठ पर विश्वास कर रहे हैं बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं लिखा क्या लिखा है क्या बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारा कोई भी सहारा नहीं है अरे मेरा कोई नहीं है हम तो अनाथ हैं बाइबल में कहीं नहीं लिखा बाइबल में क्या लिखा है छत के अंशता मैं तुम्हारे साथ हूं अरे भैया फिर ये गलत गलत बातों का अंगीकार क्यों करते कंप्रक्शन क्यों करते मेरा कोई नहीं बाइबल में लिखा है यदि तुम नम्न करोगे तो वो तुम्हें क्या बनाया शिवरी बनाया फिर यह बोलने की क्या जरूरत है कि भैया कोई मुझे पढ़ने नहीं देता गलत बात है रॉब कंफ्रक्शन ये दुखी मन का साइन है परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर सकता और ये तो हो नहीं सकता असंभव है कुछ लोग कहते हैं बच्चे लोग वे ध्यान दो कभी भी ये नहीं कहना कि असंभव है ध्यान दे रहे हैं बच्चे लोग कभी भी नहीं कहना असंभव है हो नहीं सकता कभी नहीं कहना क्योंकि वचन में लिखा है कि जिस पर हम विश्वास करते मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं ध्यान हम जनवर्षा भी बंद करें यशु मसीह ने कहा यदि विश्वास करते हो तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है राइट कंसर्शन करें है? अपने दुख में डूबना जाए दुख के समुद्र में डूब, दुख, दुख का कटोरा लेकर दुख के कटोरे में सिदू भर पानी में डूब कर जाओ क्योंकि परमेश्वर के वायरे दिए गए उसे पकड़ के रखो है मैं तो बड़ा थका मानता हूं अब तो मैं थक गया जीवन से क्या कर कुछ लोग बोल अरे तो जीवन से मैं थक गया बाइबल में ऐसा नहीं लिखा बाइबल में लिखा है कि क्या लिखा यशिया में क्या लिखा उप के समान है बल पर बल प्राप्त करेंगे है जो वायरू दिए गए उनका कल्पर्शन करिए दुखी मन लेकर बैठ की जाते को यीशुमसी के पीछे कैसे चलेंगे इस प्रकार का मनोभावना लेकर चलेंगे तो हा? कोई मुझसे प्यार नहीं करता कुछ लोग का है कोई मुझसे प्यार वचन में क्या कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया इससे बड़का प्यार क्या है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपना एक और इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए भाई कोई मुझसे प्यार नहीं करता बोल बोल के फिरने की जरूरत नहीं परमेश्वर आपसे प्यार करता है तो so, आप परमेश्वर के बातों को माने उसका अनुकरण करें दुखी मत लेकर ना बैठे एक उदाहरण हम देखेंगे बाइबल में अब देखे हैं पहला शवेल तीसवा अध्याय फर्स्ट पहले चैप्टर थर्टी और उसके छठवां पद पड़ेंगे जब इसराइली खुशो ने देखा जब कि हम सकेती में पड़े हैं सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे सचमुच, सचमुच लोग संकट में पड़े यहाँ पर घटना ये हुई कि और उसके सिपाही लोग उसके जनरल लोग उसके जो लड़ाकू लोग हैं, वॉरियर हैं, वो वापस लौटते और देखते कि उसके पूरा घराना क्या हो गया लूट का ले गया सब कुछ खत्म हो गया और लोग सचमुच संकृति में मुश्किल में पड़े हुए तब क्या होता पड़े तब वे लोग गुफाओ झाड़ियों चट्टानों घड़ियों और गड़, में जा हाँ। और कितने यंत्र पार हो गए घाद और गिलास के देशों में चले गए पर ही में रहा और सब लोग तंत्र हुए उसके पीछे हो आप होली चले गए पढ़े जब इसराइली फ्रीसो ने देखा कि हम संगत में पड़े हैं और सचमुच लोग संगत में पड़े थे तब वे लोग चैप्टर गुभा और दाऊद बड़े संकट में पड़ा दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोखित होकर क्योंकि बेटे बेटियों को दुश्मन और आगर क्या कर करिए लेकर चला और लोग बड़े परेशान है दुख में सब कुछ दुख में बढ़े आगे बढ़े शोहित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे शोखित होकर उस पर पथराव करने की किसको पथराव करने की किसको पत्रो करने की बोलिए दाऊद दाऊद जो इनका लीडरशिप कर रहा था इतना साल अब इनके जीवन में परेशानी आ गई तो क्या कर रहे? सचमुच दुख से भर गए यदि आपके घर तो में आकर कोई आपके घर से आपके परिवार के हर एक जन को किडनैप करके ले जाए तो आपको क्या लगेगा खुशी लगेगा क्या खुशी लगेगा दुख लगेगा यह लोग सचमुच दुख से भर गए दुख के कारण कहते हैं कि हम दाऊद का पथरवाह कर देंगे लेकिन आगे बढ़े परंतु तो दाऊद ने दाऊद ने अपने परमेश्वर होगा को स्मरण करके ही आग बाधा यह होगा तो स्मरण करके क्या किया हा सॉल्यूशन यह नहीं कि किसी का पथरवा करें सॉल्यूशन यह नहीं कि किसी पर इल्जाम डालें, सोल्यूशन यह नहीं है कि दुखी मन बन के बैठ जाए वो कोई सोल्यूशन नहीं होता है डाउट ने क्या किया अपने आप को एंकरेज किया अपने आप को क्या किया जब आप परेशानी से होकर गुजरते हैं तो याद करें वो विश्वास का फर्क है परेशानी यदि आपके जीवन में है कितने लोगों के जीवन में परेशानी है आप कहेंगे परेशानी अब मेरा नहीं है, है परेशानी अब मेरा नहीं है क्योंकि यीशु मसीह मेरा सभी लेता है लिया। उस पर अपनी चिंताओं को क्या करो डाल दो दाऊद बैठ कर रोका नहीं बैठ गया दाऊत में यह अरे मेरे साथ क्या हो गया अरे मेरे देश के साथ क्या हो गया अब मुझको कौन बचाएगा ऐसा नहीं कहा दिखा क्या है कि उसने अपने यहोवा को स्मरण किया किसको स्मरण किया जब तक आप अपने दुम के पीछे भर तब तक आप यहोवा को देख नहीं सकते है और इस कारण से आदमी दुखी बैठ जाता है उसके नजर कहां पड़ा रहता है लेकिन जिसके नजर यहोवा पर पड़ा है वो अपने आप को प्रोत्साहित कर सकता है अपने आप को प्रोत्साहित करें कि परमेश्वर आपके साथ है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर के बारे में बताया जिसने अपना इकलाउत पुत्र को नहीं छोड़ा वो क्या यह सारी बातें तुम्हें नहीं दिया यदि बाप से माओ पिता मुझे मुझे रोटी दो तो क्या तुम्हें पत्थर देगा देगा hmm. यदि मछली मांगो तो क्या सांप देगा यदि अंडा मांगो तो क्या बिच्छू देगा यीशु मसीह ने कहा यदि तुम दुष्ट होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें दे सकते हो तो पिता परमेश्वर तुम्हें भली बातें तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा परमेश्वर के प्रेम को याद करें अपने आप को दुखी ना करें यदि आप अपना ध्यान यीशु मसीह पर लगाएंगे तो उसके पीछे चल सकते हैं है? हम आखिरी व्यक्ति को देखेंगे हमने तीन व्यक्ति को देखा हम आखिरी व्यक्ति को देखेंगे जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता और हमें चाहिए कि इस प्रकार का व्यक्ति हमें नहीं बनना अभिमानी नहीं विरोधी नहीं दुखी मन नहीं और अंतिम बात आखिरी व्यक्ति है श्रीमान खोया श्रीमान खोया ये बड़ा ही खतरनाक मीटिंग में बैठकर दिमाग पादरी साहब को तो देख रहे हैं अच्छा से और कुछ लोग नोट्स भी लिखते हैं पादरी साहब को देख रहे हैं लेकिन दिमाग का घूम रहा है दिमाग कहा घूम रहा है कोरबा में घूम रहा है भिलाई में घूम रहा है खोया मन बड़ा खतरनाक है गुरु के पीछे चलना है तो गुरु पर ध्यान लगाना पीछे नहीं हटना थोड़ा दूर पीछे हट पीछे गए पीछे गए थोड़ा दूर अनुकरण किए और तुमने दिमागदार ढूंढता है पीछे लूट की पत्नी के बारे में देखते पीछे मुड़ी तो क्या मारिए नमक का खंबा बैक स्लाइडर बैक स्लाइडिंग ऐसे भी तो मीटिंग में बैठे बैठे भी कुछ लोग तो बैक स्लाइड हो जाते थे दूसरे जगह घूमने लगते लेकिन एक ऐसा डाक स्लाइडिंग है जो विश्वास से हट जाना है जो बड़ा खतरनाक है इस प्रकार का नहीं होना चाहिए नीति वचन चौदह क्या है चौदह का फल पड़े प्रॉक्स फोटी फोटी नीति वचन चौदह और चौदह जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपने चाल चरण का पल थोपता है वो अपने चाल चरण का फल है। अंग्रेजी बारे में अच्छा लिया है दैक स्लाइडर ए स्ट्रिट इज ओन वे जो बैक स्लाइड हो जाता है जो पीछे हट जाता है अपने मार्ग से क्या हो जाता है भर जाता अब मैं ये करूंगा अब मैं वो करूंगा मुझे ये करना है मुझे वो करना है मुझे यहां जाना है अपने ही मार्ग से क्या हो गया है? भर गया उड़ाल पुत्र खो गया कैसा खो गया भाई खो कैसा गया पिता से दूर चला गया और दूर जाके क्या कहता मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा मैं बिजनेस करूंगा मैं पैसा कमाऊंगा मैं बहुत मजा उड़ाऊंगा जवानी का मजा उड़ाऊंगा मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा सब कुछ बर्बाद हो गया मिट्टी बन गया है? लास्ट में चू सुने वाला सुवर का चराने वाला ऑफिसर बन गया <laughs> खोया मन बड़ा खतरनाक से दूर नहीं आटना हम देखेंगे इब्राहिंग और उसका दसवाध्यायी एट एंड थर्टी नाइन पर मेरा धर्मी जन जन्म जीवित रहेगा विश्वास से जीवित रहेगा और यदि भी वो पीछे हट जाए यदि पीछे भी हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा आगे पर हम हटने वाले नहीं भैया कहें मेरे पीछे हम हटने वाले नहीं हो जाए हाँ। पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राण को बचाएं हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए लेकिन विश्वास करने वाले हैं ताकि अपने प्राणों को बचाए यीशु मसीह के पीछे चलना है चलना है तो अपने मार्गों से भरना बंद करें मुझे ये करना है मुझे वो करना है बंद करें आ? एक धनी व्यक्ति ने अपने दिल में कहा बहुत धन कमा लिया बहुत खेती कर लिया बहुत फसल हो गया तो कहता है मैं बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा और फसल से भरूंगा और खाऊंगा हे मेरे मन खुश हो यावत जीवित सुखम जीवित हृदम कृतवा को समझना है समझना है कि संकृत बोल दिया यावत जीवित सुखम जीवे हृदम कृतवा कृदम पिवे जब तक जियो सुख से जियो कर्ज को भी घी पियो लोगों का जीवन ऐसा है जब तक जियो सुख से जियो कर्ज भी लेकर घी पियो कुछ लोगों को घी देखने को तो नहीं मिलता है अपने आप से भरा हुआ अपने आप से भरा हुआ खो गया क्या हो गया पैसे में खो गया दुनिया में खो गया मैटीरियल में, में खो गया भौतिकवाद में खो गया और परमेश्वर को भूल गया परमेश्वर कहता जरी व्यक्ति से आज यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये सब किसका होगा बताओ किसका होगा यीशु मसी ने कहा सारी दुनिया को हासिल कर लो हा? चंद्रमा को प्राप्त कर लो अब बृहस्पति को प्राप्त कर लो मंगल ग्रह को प्राप्त कर लो खुर्दों को चैटन को सबको प्राप्त कर लो सारे नक्षत्र को प्राप्त कर लो अपने प्राण दोगे तो उससे क्या फायदा लेकिन उसने अपने आप को दी शून्य किया वो जगत में आया और अपने आप को दे दिया ताकि आपको जीत ले यीशु मसीह के पीछे चले है यीशु मसीह के पीछे चले अपने आप को शून्य करें अपने आप का जो इनकार करेगा पत्र तुझे अभी ये बात भी सीखना है साढ़े तीन साल का ट्रेनिंग हो गया है अब तू पादरी बनने वाला है न? मेरे जाने के बाद कविसे को संभालना है लेकिन ये बात याद रख कि जब तक तू अपने आप का इनकार नहीं करेगा और क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं होगा तब तक तू मेरे पीछे मेरा शिष्य नहीं कहलाया जा सकता शिष्य बनना है तो अपने आप का इनकार करना है शिष्य बनना याद करें क्या बनना है हमें शिष्य बनना तो चार प्रकार के व्यक्ति हमें नहीं बनना कौन है पहला अभिमानी वेरी गुड दूसरा विरोधी मानी चौथा वेरी गुड ये नहीं बनना है और यीशु मसीह के पीछे जाना है परमेश्वर आप गे